ano shoot talk Bharat ka bhavishya number 11 दरिद्र हैं कितने वर्षों गांधीवाद का हाथ तो नहीं है लेकिन गांधीवाद जैसी भी विचारधाराएं इस देश को हजारों साल से पीड़ित किए हुए उन विचारधाराओं का हाथ है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विचारधाराओं को हम क्या नाम देते हैं। दो विचारधाराओं पर ध्यान देना जरूरी है एक तो भारत में कोई तीन चार हजार वर्षों से संतोष की कंटेंटमेंट की जीवन धारणा को स्वीकार किया है संतुष्ट रहना है जितना है उसमें संतोष कर लेना है जो भी है उसमें ही तृप्ति है। अगर हजारों वर्ष तक किसी देश की प्रतिभा को मस्तिष्क को संतोष की यह बात समझाई जाए तो विकास के सब द्वार बंद हो जाते हैं संतोष आत्मघाती है जरूर एक संतोष है जो आत्मज्ञान से उपलब्ध होता है उस संतोष का इस तथा कथित संतोष से कोई संबंध नहीं है एक संतोष है जो व्यक्ति स्वयं को जानकर या प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके उपलब्ध करता है वो संतोष बनाना नहीं पड़ता समझना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता अपने पर थोकना नहीं पड़ता वो परम उपलब्धि से पैदा छाया लेकिन जैसे हम संतोष समझते हैं कि जीवन में जो कुछ है नीनता है दरिद्रता है रोग है बीमारी है उसमें ही संतुष्ट रह जाना है ऐसा संतोष आत्मघाती है सुसाइडल जीवन के विकास के लिए चाहिए तीव्र असंतोष जीवन की सब दिशाओं में विकास के लिए असंतोष से अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं और जो देश संतोष की बातों में अपने को भुला लेगा संतोष की अफीमती के सो जाएगा उस देश की यही स्थिति हो सकती है जो हमारे देश की हुई नहीं जीवन के विकास में एक क्रिएटिव दिशन एक सृजनात्मक असंतोष की जरूरत और ये मत सोचें कि जीवन के विकास के लिए जो सृजनात्मक असंतोष है वो भीतर अशांति बनता कभी भी नहीं सच तो, तो ये है कि जितने लोग अपने को जबरदस्ती संतोष में झांप लेते हैं संतोष से वक्त छोड़ लेते हैं भीतर निरंतर जलते रहते हैं और असंतुष्ट परेशान और अपांत रहते हैं थोपा हुआ संतोष कभी भी सत्य नहीं हो सकता ऊपर से आरोपित किए गए संतोष के भीतर असंतोष की आग जलती ही रहती असंतोष चाहिए बाहर भीतर चाहिए संतोष हमने उल्टी हालत पैदा कर ली है संतोष थोक लिया है ऊपर से और भीतर असंतोष उसे ठीक से समझ लेना जरूरी है हमने ऊपर से तो संतोष के वस्त्र पहन लिए और भीतर भीतर सब तरह का असंतोष सब तरह की अशांति सब तरह की वासना पीड़ित करती चाहिए उल्टा जीवन के समस्त वाह उपक्रम में चाहिए को, चाहिए विकास की उगदाम तीव्रता और भीतर निरंतर बाहर के को के बीच भी चाहिए शांति चाहिए एक मौन हो सकता है बैलगाड़ी का चाक आपने चलते देखा हो बैलगाड़ी का चाक चलता है और बीच में एक कील खा चले हुए रहती है उसी फिर कील के ऊपर सारा चाक घूमता है अगर कील भी घूमने लगे तो फिर चाक वहीं गिर जाएगा बैलगाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। बैलगाड़ी का चाक घूम सकता है इसलिए कि एक घूमने वाली कील के ऊपर खड़ा है भीतर तो चाहिए सांस परिपूर्ण शांति एक स्थिरता और जीवन के चक्र पर चाहिए तीव्र गति जब तक कोई समाज कोई देश अपनी मनीषा को इस ढांकी व्यवस्थित नहीं करता कि भीतर हो परम शांति और बाहर हो एक दिव्य असंतोष का चक्र तब तक वो देश विकसित नहीं हो सकता है तब तक वो देश रोज रोज मरता चला जाएगा लेकिन हम आज तक इस तरडप्टिकल इस विरोधी देखने वाली चीज को समझने में समर्थ नहीं हो पाए हम ये नहीं समझ सके कि शांत व्यक्ति भी जीवन की गति में जीवन को बदलने के लिए आतुर हो सकता है हम ये भी नहीं समझ पाए कि परिपूर्ण शांत व्यक्ति भी युद्ध के क्षेत्र पर तलवार लेकर लड़ने को तैयार हो सकता है हम कहेंगे जो शांत है वो लड़ने क्या सीजा है मैंने सुना है खलीफा उमर के संबंध में एक बात सुनी उमर एक दुश्मन से सात वर्षों से लड़ रहा युद्ध निर्णायक नहीं हो पाता हर वर्ष युद्ध दौड़ता था लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता सातवें वर्ष युद्ध के मैदान पर एक दिन उमर ने झाला फेंका दुश्मन का घोड़ा मर गया दुश्मन नीचे गिर पड़ा वो उसकी छाती पर सवार हो गया उसने बाला उठा था, तो उसकी छाती में भोपने को था तुम के पड़े दुश्मन ने उमर के मुंह पर थूक दिया उमर ने थूक पहुंच लिया और उस दुश्मन को कहा कि अब ठीक है अब कल फिर से हम लड़ेंगे आज बात खत्म हो गई उस दुश्मन ने कहा तुम पागल हो सात वर्षों में यह मौका तुम्हें पहली बार मिला है कि तुम मेरी छाती पढ़ो और चाहो तो मुझे खत्म कर सकते हो तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो उमर ने कहा मैंने एक निर्णय किया था कि लड़ूंगा तभी तक जब तक शांत रहूंगा तुम्हारे थूकने के कारण मैं अशांत हो गया इसलिए अब आज लड़ाई बंद कर देता हूं इन सात वर्षों में मैं शांति से लड़ता था लेकिन तुमने मेरे पर थूक दिया और क्रोध आ गया मुझे अब अशांति में तुम्हारी हत्या करूं तो वो ठीक नहीं होगा सात वर्षों तक कोई शांति से जितने लड़ सकता है लड़ सकता है हम कृष्ण जैसे आदमी को जानते हैं युद्ध के मैदान में खड़ा लेकिन भीतर देश की शांति में जरा भी फर्क नहीं लेकिन हमने निर भी जीतने वाली बात को आसान बना लिया दो रास्ते निकाल लिए एक तो हमने कहा कि जो आसान है वो दुनिया की फिक्र करें जो आसान है वो दुनिया से हट जाए इस तरह हमने दुनिया को दोहरा नुकसान पहुंचाया आसान आदमी भीतर से अशांत आदमी जब जीवन के उपक्रम में लगता है तो उपक्रम में विकास तो दिखाई पड़ता है लेकिन मूल का विकास नहीं होता और भी खतरनाक स्थितियां पैदा होती जब अशांत आदमी भीतर से अशांत आदमी जीवन का विकास करता है तो जीवन में वो जिन चीजों को विकसित करता है वो भी विध्वंसात्मक होती विस्तृत होती कभी सृजनात्मक नहीं होते पश्चिम में रहती भूल कर दी पश्चिम लगा है आसान की और को उसने, भीतर है आसान की बाहर है को। परिणाम परिणाम ये हुआ कि वो जगह पहुंच गए हैं तो जहां जागतिक आत्मघात हो सकता है निवाह पहुंच गए हैं जहां हम सारी मनुष्यता को सारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं जीवन का उनका सारा विकास ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे परम मृत्यु की तरफ ले जाने वाला विकास बन गया है। एक उन्होंने भूल की है हमने दूसरी भूल की है हम भीतर भी शांत बाहर भी शांत होने का इंसान कर लिए। इस शांति का एक मतलब हुआ कि यह पूरा मुल्क एक लंबा मरघट हो गया है जहां एक मुर्द भी छाई हुई है जहां कोई खुशी है जहां कोई आनंद है न कोई जीवन का नृत्य है न कोई जीवन का रस है हम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान हमें पृथ्वी से उठा ले और आगागमन से छुटकारा हो जाए नहीं इन दोनों के बीच कोई सेतु बनाना जरूरी है भीतर चाहिए शांति और बाहर चाहिए असंतोष और ये हो सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं भीतर की शांति के सूत्र अलग है और बाहर के जीवन को सृजनात्मक स्रज्णा, रूप से विकसित करने के सूत्र अलग है शांत होने का मतलब मर जाना नहीं है शांत होने का मतलब पलायनबाजी हो जाना नहीं है शांत थान होने का मतलब है कि जो काम हम अशांति से करते थे उसे शांति से करना है जो विकास हम अशांति से करते थे उसे शांति से करना है जीवन को बदलने की जो चेचना हम अशांति से करते थे उसे शांति से करना है और निश्चित ही शांति के माध्यम से किया गया विकास ज्यादा सुदृढ़ ज्यादा सच्चा ज्यादा जीवन भूमिका ले वाला होगा लेकिन हम एक संतोष की छोपे हुए संतोष की धारणा लिए हुए बैठे मैं एक के पास था सन्यासी के पास उनके दस पच्चीस भक्त भी इकट्ठे थे वो तो सन्यासी मुझे एक गीत सुनाने लगे जो उन्होंने लिखा वो गीत उसके शब्द बहुत सुंदर थे उसकी रचना सुंदर थी वे बड़े भाव से गीत गाने लगे उनके भक्तों को सिंहने लगे उन्होंने गीत में कहा था किसी सम्राट को संबोधन किया था कहा था कि सम्राट तुम अपने राज सिंहासन पर हो रहो मुझे तुम्हारे राज सिंहसन की कोई वासना नहीं कोई लालसा नहीं मैं तो अपनी धूल में ही मजे में हूं मैं तुम्हारे राज सिंहसन की कोई फिक्र भी नहीं करता रहो तुम अपने स्वर सिंहसन पर मैं तो अपनी धूल में भी आनंदित हूं उन्होंने तो गीत गा मुझसे पूछा कि आपको गीत कैसा लगा मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत हैरान हुआ अगर आपको स्वर्ण सिंहासन से कोई भी मतलब नहीं है तो ये स्वर्ण सिंहासन और ये सम्राट आपको दिखाई क्यों पड़ते मैंने तो कभी किसी सम्राट को ये गीत गाते नहीं सुना है आज तक पूरी पृथ्वी पर इतिहास में कोई उल्लेख नहीं कि किसी सम्राट ने किसी फकीर को यह संबोधन किया हो कि तू रह मजे में अपनी धूल में मैं अपने स्वर्ण सिंहसन पढ़ी मजे में हो मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं ऐसा किसी सम्राट से अब तक नहीं कहा लेकिन फकीर को क्यों सम्राट और उसके सिंहासन दिखाई पड़ते भीतर भीतर वासना जल रही है भीतर आकांक्षा जल रही है ऊपर से संतोष थोपा गया है और ये जो गाली दी जा रही है स्वर्ण सिंहाशन को ये उसी संतोष को थोपने की प्रक्रिया का हिस्सा हम जिस चीज से भयभीत होते हैं जिसकी हमारे भीतर आकांक्षा होती है उसकी हम निंदा करते हैं और निंदा से अपने को समझा लेना चाहते हैं कि वो पाने योग्य नहीं जितने साधु संन्यासी स्त्रियों को छोड़ के भागते जाते हैं वो निरंतर स्त्रियों को गाली देते रहते हैं नरक का द्वार है बचना चाहिए स्त्री पाप का घर है और कुल कारण इतना है कि स्त्री उन्हें भीतर से आकर्षित कर रही है अन्यथा स्त्री को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है कोई प्रयोजन नहीं जिनके भीतर स्त्री का आकर्षण है वो स्त्री को गाली देकर अपने आकर्षण को रोकने और दबाने की व्यक्षा कर रहे जिनके मन से वासना की समाप्ति हो गई है उन्हें तो स्त्री पुरुष में भेद दिखाई पड़ना भी असंभव है उन्हें ख्याल भी नहीं आ सकता कौन स्त्री है कौन पुरुष तो है लेकिन भीतर तो भेद मौजूद है आकांक्षा मौजूद है उस आकांक्षा से बात कर गए हैं आकांक्षा पीछे से धक्के दे रही है ऊपर ब्रह्मचरी है भीतर वासना है इस ऊपर के ब्रह्मचरी का कोई भी मूल्य नहीं है क्योंकि तो जो भीतर है वही सत्य ऊपर शांति संतोष है भीतर असंतोष है हम जो इस मुल्क में भौतिकवाद को इतनी गाली देते हैं उसका कारण ये मत समझ लेना कि हम बड़े आध्यात्मिक लोग हैं हम तो ज्यादा भौतिकवादी लोग पृथ्वी पर खोजने मुश्किल हैं लेकिन हम भौतिक बात को गाली देते हैं और बड़ी तृप्ति पाते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं भौतिक बात को गाली देने से सिर्फ आपके भीतर छिपे हुए भौतिकवादी वासनाओं का पता चलता है और कुछ नहीं मैं घर में ठहरता उस तो घर के ऊपर स्विट्जरलैंड के दो परिवार रहते थे जब भी मैं उनके घर में गया उस घर के लोगों ने मुझे कहा कि ये बड़े भौतिकवादी हैं बड़े मटीरियलिस्ट थे सिवाय खाने पीने के नाच गाने के इन्हें कोई काम ही नहीं रात बारह बारह बजे तक नाचते रहते एकदम निर्भतिकवादी हैं इन्हें सिवाय सुख सुविधा की किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं न आत्मा से कोई मतलब है न परमात्मा से कोई मतलब है बस धन धन खाना कमाना मौसम करना बस यही इनका जीवन है फिर दोबारा मैं उनके घर गया तब वो स्वेष्ट लोग जा चुके थे वो घर की गृहिणी मुझे कहने लगी वो लोग चले गए बड़े अजीब लोग थे वो अपनी बासन बर्तन मलने वाली नौकरानी को सारे स्टील के बर्तन दे गए बिल्कुल असली स्टील वो अपना रेडियो पड़ोसियों को भेज कर दे, वो अपने कपड़े लगते सब बांट गए मॉल देन जीव लोग थे मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें भी कुछ उन्होंने बांटा दिया तो वो कहने लगे कि नहीं हमें तो वो ये सोच कर कि ये लोग पैसे वाले हैं कहीं दुखी ना हो कुछ भी नहीं दे गए लेकिन उन्होंने जब ये कहा तब उनका मन बड़ा दुखी था कि वो कुछ भी नहीं दे गए फिर भी मैंने कहा कि तो उनकी लड़की भीतर से एक रक्सी उठा लाई ये कृष्ण की रस्सी उसने कहा कि ये भर वो लोग छोड़ गए थे पीछे आंगन में बंदी तो हमारी माफ खोल लाई बड़ी बहुत बढ़िया रस्ती है ये हिंदुस्तान में नहीं भौतिकवादी भौतिक संपन्नता से कोई भौतिकवादी नहीं होता पदार्थ को पकड़ लेने की कामना से वासना से कोई भौतिकवादी होता मैं जयपुर में था एक मित्र आए और कहने लगे कि बहुत बड़े मुनि खड़े होंगे आप उनके मिलने चलेंगे मैंने कहा बहुत बड़े मुनि हैं तुमने किस तराजू पर और कैसे कहा सौला क्या बड़ी बात है खुद जयपुर महाराज उनके चरण छूते हैं मैंने कहा कि इसमें जयपुर महाराज बड़े हो गए कि मुनि बड़े हो गए कौन बड़ा हुआ अगर जयपुर महाराज उनके चरण न छूए तो मुनि छोटे हो जाएंगे जयपुर महाराज चरण छूते हैं तो मुनी बड़े हो गए क्यों क्योंकि जयपुर महाराज बड़े ये धन की प्रतिष्ठा हुई या त्याग की प्रतिष्ठा हुई ये प्रतिष्ठा किसकी है ये प्रतिष्ठा धन की प्रतिष्ठा है हमारे मन में धन की वासना है ऊपर से निर्धनता का संतोषपूर्ण स्वीकार है हमसे ज्यादा धन को पकड़ने वाले लोग कहां मिलेंगे लेकिन हम गालियां देते रहेंगे कि सारी दुनिया भौतिकवादी और हम हम अभ्यात्मवादी हैं वो जो भौतिकवाद को हम गाली देते हैं वो बीतरी हमारी इच्छाओं को दबाने का फल है वो सूचना जिस दिन हिन्दुस्तान आध्यात्मिक होगा उस दिन किसी को भौतिकवादी कहन जिसकी निम्नतम शब्दों का उपयोग नहीं करे हम सिवाय गालियों के और कुछ भी नहीं उपयोग कर रहे वो सब ऊपर से दिखाई पड़ने वाला संतोष झूठा है इसने विकास को अवरुद्ध किया मनुष्य को विकसित नहीं किया न तो इसने आत्मा की तरफ पहुंचाने में सहायता दी और न जीवन की सुविधाओं को जुटाने के लिए यह मार्ग बन सका इसने हमें कुंठा में एक भीतरी कीरा में एक अंधकार में घेर कर खड़ा कर दिया नहीं गांधीवाद तो नहीं था लेकिन ठीक गांधीवादी जैसी विचारधारा सदा से इस मुल्क के मन को पकड़े रही। एक तो संतोष ने हमें नुकसान पहुंचाया और दूसरी विचारधारा हमने जो कर्म फल का सिद्धांत अपने मुल्क में तीन हजार वर्ष से पकड़ रखा है वो हमारे प्राण ले रहा है हमने ये मान रखा है कि एक आदमी गरीब इसलिए है कि तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है उसने बुरे कर्म किए हैं इसलिए गरीब है। और एक आदमी इसलिए अमीर है कि उसने अच्छे कर्म किए इस व्याख्या हमारे मुल्क को विकास के परिवर्तन के समाज के ढांचे को बदलने की सारी संभावना समाप्त कर दी जो तो हमने ये मान लिया कि गरीब इसलिए गरीब है कि उसने पाप किए, अमीर इसलिए अमीर है कि उसने पुण्य किए। तब फिर समाज की व्यवस्था को बदलने का कोई उपाय न रहा क्योंकि गरीबी अमीरी को हमने समाज की व्यवस्था से अलग करके व्यक्ति के कर्मों की अनंत व्यवस्था से जोड़ दिया ये तरकीब बहुत कारगर साबित हुई इसलिए हिंदुस्तान में दरिद्रों की तरफ से कोई क्रांति नहीं हो सकी और आज भी नहीं हो पा रही है और कल भी संभावना कम दिखाई पड़ती है जब तक कर्मफल की भ्रांत धारणा से हम बने हैं। तब तक हिन्दुस्तान की सामाजिक ढांचे और रचना को बदलना मुश्किल मैं ये नहीं कहता हूं कि कर्म फल नहीं होते न मैं, मैं ये कहता हूं कि पिछले जन्म नहीं होते लेकिन मैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि संपत्ति का बंटवारा किसी कर्म फलों से संबंधित नहीं है संपत्ति का बंटवारा सामाजिक व्यवस्था का बंटवारा है संपत्ति का विभाजन सामाजिक ढांचे का विभाजन है उसका कर्मफलों से कोई संबंध नहीं और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि कर्म फल एक दो दो दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करते अभी मैं आग में हाथ डालूंगा तो अगले जन्म में नहीं जलूंगा अभी जल जाऊंगा कोई तो जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करेगी आप कि आप हाथ अभी डालिए और अगले जन्म जलिएगा जीवन के नियम प्रजलिटी के नियम कार्यकार के नियम सब काल फल लाने वाले हैं अगर मैं क्रोध करूंगा तो क्रोध की आग में अभी जल जाऊंगा अभी दुख भोग दूंगा अगर मैं प्रेम करूंगा तो प्रेम के आनंद की वर्षा अभी हो जाएगी अभी मैं प्रेम के आनंद को भोग दूंगा मैं जो भी कर रहा हूं तत् उसी क्षण उसके साथ ही लगा हुआ फल अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती लेकिन यह अगले जन्म की प्रतीक्षा का नियम क्यों खोजना पड़ा हमें ये खोजना पड़ा गरीबी और अमीरी को समझाने के लिए क्योंकि तो हमारे पास कोई उपाय न था उपाय ये था एक आदमी गरीब दिखाई पड़ता है और साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि वो जो गरीब आदमी है भला है अच्छा है ईमानदार है साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि धनी है सब कुछ है उसके पास लेकिन में ईमान है न सच्चाई है अब धार्मिक गुरु कैसे समझाए वो कहता था अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है अच्छे आदमी दुख में दिखाई पड़ते हैं बुरे आदमी सुख में दिखाई पड़ते हैं अब इसको कैसे समझाए इसको समझाने का एक ही रास्ता था क्योंकि अगर अभी कर्म फल मिलता है तो बुरे आदमी दुख भोगने चाहिए अच्छे आदमी सुख भोगने चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता बुरे आदमी सुख में और अच्छे आदमी दुख में दिखाई पड़ते अब कैसे समझाएं इसे एक ही रास्ता है पिछले जन्मों से समझाओ इस आदमी ने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए होंगे अभी अच्छे कर रहा है इसलिए दुख भोग रहा है क्योंकि ये पिछले जन्मों का कर्म फल है अभी अच्छे करेगा अगले जन्म में अच्छे फल भोगेगा अगले जन्मों का कोई ठिकाना नहीं है कोई पता नहीं है ये आदमी बुरा है आज धन है महल है ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है अभी बुरे कर रहा है अगले जन्म में बुरे फल सजाए इसके हमारे पास कोई तरकीब नहीं थी लेकिन ये तरकीब बहुत महंगी पड़ गई मैं आपसे कहना चाहता हूं जन्म है पुनर्जन्म है कर्मों का फल है लेकिन कर्मों का फल प्रति क्षण उपलब्ध हो जाता है आगे के लिए शेष नहीं रहता आप अभी बुरा करेंगे और आप पाएंगे कि उस बुराई के कारण सारे दुख खेल लिया सारी पीड़ाएं खेल ली आप अभी भला करेंगे और पायेंगे कि बने के पीछे एक शांति की एक आनंद की लहर दौड़ गई उसका फल उपलब्ध हो गया आप हमेशा अपने कर्मों को करके फल भोग उनके बाहर निकल जाते हैं अगले जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती इस दूसरे सिद्धांत ने दरिद्रता और अमीरी को समझाने की व्यवस्था कर दी और फिर जब व्यवस्था मिल गई व्याख्या मिल गई तो जीवन को बदलने का कोई सवाल न रहा हमने जीवन को स्वीकार कर लिया अपने अपने कर्म बदलने हैं जीवन और समाज को नहीं बदलना है तीसरी बात जिसने हमारे जीवन को और बुरी तरह से ग्रस्त लिया वो ये था कि हमने प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत दृष्टि दी, सामाजिक दृष्टि एक कलेक्टिव जीवन को सोचने की धारणा हमने विकसित नहीं की हमने कहा एक एक आदमी के अपने अपने कर्मफल हैं अपना अपना जीवन है अपनी यात्रा है दूसरे से कोई संबंध नहीं दूसरे से कुछ लेना देना है समाज की धारणा कि सारा समाज सुख दुख में सहभागी है कि सारा समाज जैसा है वैसा व्यक्ति को भोगना पड़ता है समाज के साथ जीना और निर्मित होना पड़ता है वो धारणा हमने विकसित नहीं की हिन्दुस्तान ने सेल्फ सेंटर्ड एक एक व्यक्ति को आत्म आत्मकेद्रित बना दिया समाज केन्द्रित समाज से संबंधित धारणा हमने विकसित तो की स्वभावता एक एक व्यक्ति इतने बड़े समाज को बदलने में असमर्थ है जब तक हम समाज को आमूल सामूहिक रूप से बदलने का कोई उपाय न करें। इसी बात में कि एक, एक, एक व्यक्ति को अपना अपना ध्यान रखना है एक और नई बात पैदा कर दी वो बात यह कि तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों आने वाले जन्मों का विचार करना है ये जन्म ये जीवन तो सराय में ठहरने देता है विश्व में थोड़ी देर रुके हैं फिर आगे बढ़ जाना है हमने जीवन का सम्मान नहीं किया है हमने जीवन का बहुत अपमान किया है और ध्यान रहे जो समाज जीवन का अपमान करेगा वो समाज जीवन के रस और आनंद को उपलब्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता हमने सदा यही कहा कि जीवन है असार जीवन है व्यर्थ जीवन है बेकार जीवन को किसी तरह गुजार देना है समय और स्मरण करते रहना परमात्मा का कि कब मुझे इस जीवन से छुटकारा मिले जीवन को हमने धन्यता नहीं माना जीवन को हमने अनुग्रह नहीं माना जीवन को पाकर हम भगवान को धन्यवाद नहीं दिए हमने क्रोध प्रकट किया है जीवन के लिए हम पछताए हैं ये कैसी अजीब दृष्टि ये कैसी जीवन विरोधी कैसी लाइफ निगेटिव जीवन के प्रतिकार की विरोध की निषेध की कैसी दृष्टि है और जिसका हम निषेध करेंगे उससे हम कैसे आनंद को समृद्धि को वैभव को अश्वरी को सूरी को उपलब्ध हो सकते कैसे उपलब्ध हो मैं अद्भुत सी हालत देखता हूं कि हम निरंतर कंडेनेशन में निंदाने ही लगे रहे हैं। और ध्यान रहे हम जीवन के प्रति जो दृष्टि लेते हैं धीरे धीरे जीवन वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है जीवन हमारी दृष्टि का प्रतिफलन बन जाता है हम अगर जीवन को बुरा सोचते हैं निंदनीय तो धीरे धीरे जीवन निंदनीय हो जाता है बुरा होता है हम कैसा सोचते हैं जीवन के प्रति इस पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा हो जाएगा हमारी धारणा जीवन को निर्मित करती है और अगर हम पांच हजार वर्षो से निरंतर जीवन से शत्रु का व्यवहार किए हैं तो जीवन भी अगर हमारा मित्र न रह गया हो तो इतना आश्चर्य क्या है हम प्रत्येक चीज की निंदा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक गांव में था मेरे एक मित्र पूर्णिमा की रात थी और मुझे पहाड़ियों में एक जलप्रपात दिखाने लगे अद्भुत जलप्रपात था हम उस जलप्रपात के पास पहुंचे रास्ते पर गाड़ी रोकी कोई तो एक मील पैदल जाना था पहाड़ियों में प्रपात की गूंज सुनाई पड़ने लगी उसका निमंत्रण उसका बुलावा मैं और मेरे मित्र उतर के चलने लगे तो मुझे ख्याल आया कि ड्राइवर गाड़ी में भीतर रह गया मैंने अपने मित्र को कहा कि अपने ड्राइवर को भी बुला लें वो क्यों इस अंधेरी गाड़ी में बैठा रहे इतना चांद बरसता है इतना प्रपात निकट है इतने जोर से उसकी आवाज आती है पहाड़ियां बुलाती हैं उसे बुला लें उन्हें हंसने लगे और कहा कि आप ही बुला लें मैं उनके हंसने का तो मतलब समझा मतलब बाद में समझ में आया मैं उस ड्राइवर के पास गया और मैंने कहा कि दोस्त तुम भी बाहर आ जाओ चलो हमारे साथ यहां अंधेरे में बैठे हुए क्या करोगे तुमने कहा क्या रखा है वहां उस जलप्रपात में कुछ पहाड़ कुछ पत्थर उसमें से पानी गिर रहा है मैं तो हैरान हूं कि लोग इतनी अंधेरी रात में उजेली रात में दिन में दोपहर में धूप में क्या देखने वहां आते हैं वहां कुछ भी नहीं है कुछ पत्थर पड़ेगी और पानी गिर रहा है पत्थरों के ऊपर पानी गिर रहा और लोग उसे देखने जाते हैं आप ही जाइए, मुझे जाने की जरूरत नहीं मैं बहुत हैरान हुआ मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे ड्राइवर ने बड़ा गलत धंधा चुन लिया अगर वो धर्मगुरु हो जाता तो बड़ा सफल हो सकता उसे जीवन को निंदा करने का सूत्र मालूम जलप्रपात जैसी अभूतपूर्व घटना को उसने दो छोटी चीजों में तोड़ दिया पत्थर और पानी और क्या रखा है वहां अब इसकी बात को आप गलत भी नहीं कह सकते बिल्कुल ही वैज्ञानिक बात मालूम पड़ती है कि पत्थर और पानी और है क्या वहां लेकिन जलप्रपात पत्थर और पानी ही नहीं है जलप्रपात पत्थर और पानी से कुछ बहुत बड़ी बात लेकिन वो उन्हीं को दिखाई पड़ सकता है जो पत्थर और पानी के भीतर और गहरे और पार देखने में समर्थ हो किसी को मैं प्रेम से गले से लगा लू तो कोई आके मुझसे कह सकता है कि क्या रखा है गले से लगाने में हड्डियों से हड्डियां मिल जाती हैं और क्या होता है तो ठीक कहता है अगर हम प्रयोगशाला में जाएं और जांच पड़ताल करें तो हड्डियों से हड्डियां गले में लगने से मिलेंगी कुछ और मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन जिन्होंने कभी भी किसी को हृदय से लगाया है प्रेम से वो जानते हैं कि हड्डियों के पीछे कुछ और भी है जो मिल जाता है लेकिन उससे प्रयोगशालों में जांचने का कोई उपाय नहीं धर्मगुरु कहता है क्या है जीवन में जन जरा मृत्यु क्या है जीवन में रोग शोक दुख बीमारियां क्या है जीवन में शरीर शरीर में रखा चाहे कुछ हड्डी मांस मज्जा इतना जोड़ वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के शरीर को अगर हम तोड़े फोड़ें तो मुश्किल से पांच छह रूपये का सामान उसमें से निकलता है आप किसी को प्रेम करते हैं बेकार प्रेम करते हैं पांच छह रूपये खींचे में रखने उन्हीं को प्रेम करते रहे क्योंकि तो आदमी या किसी स्त्री के शरीर में पांच छह रूपये से ज्यादा का सामान नहीं कुछ है कुछ थोड़ा एल्मोनियम है कुछ लोहा है कुछ कस्फोरस है कुछ हड्डियां हैं ये है, वो सब मिला जुला के वो कहते हैं पांच छह रूपये का सामान पांच छह रूपये के सामान की लोग जान लगा देते हैं गांव पर जीवन दमा देती बादल हैं बिल्कुल मल्टी में पड़े हैं वो जीवन की निंदा के सूत्र हमने पकड़ रखे हैं और वो सूत्र क्या है वो सूत्र है विश्लेषण जीवन की बड़ी इकाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और निंदा कर दो शायद आपने मार्क का नाम सुना हो मार्क फैन अमरीका का एक अद्भुत हसौर विचारक एक मित्र था स्वयं का वो मित्र एक बहुत बड़ा उपदेशक था सारी अमेरिका में उसकी ख्याति एक दिन उसने मार्क स्वयं को कहा कि कभी मेरे व्याख्यान सुनने जरूर आओ हजारों लाखों लोग सुनने आते हैं तुम कभी नहीं आये मास्क ने कहा क्या रखा है तुम्हारे व्याख्यान कुछ शब्दों के सिवाय ओठों को हिलाने और गले से आवाज करने के सिवाय वहां होगा क्या उस मित्र ने कहा श्री तुम व्याख्यान का इतना ही अर्थ लेते हो फिर भी तुम आज आओ मुझे सुनोगे तो शायद तुम्हारी धारणा बदल जाए। नहीं माना तो मास्क नहीं सुनने गया हजारों लोग सुनने आए थे मास्क में सामने ही बैठ गया उसके मित्र ने जो कुछ भी उसके जीवन में श्रेष्ठतम धारणाएं रही होंगी जो भी उसके मन में साफ रहा होगा जो भी उसके जीवन में सौंदर्य के अनुभव रहे होंगे सब उमेल दिए उस दिन लेकिन बार बार उसने देखा मास्कवैन की तरफ वे हजारों लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे लेकिन मार्क्सवैन ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई शिक्षक परीक्षार्थी के सामने बैठा रहता था वह ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंस्पेक्टर किसी चोर की थानी तराशी ले रहा मास्कवैन एक क्षण को भी उसके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आया कुछ बात कही गई है मित्र तो घबरा गया उतरा लौटा गाड़ी में बैठा तो हिम्मत में पड़ी पूछने की आखिर में उसने पूछा घर पहुंचकर आपको कैसा लगा मास्क पेड़ने तो का लगने का क्या था एक घंटा मेरा खराब किया तुम सिवाय शब्दों से कुछ भी नहीं बोलते शब्द ही शब्द सब्ध, शब्दों में क्या रखा है और मैं तुम्हें बता दू तुमने जो भी बोला रात में किताब पढ़ रहा था उसने एक शब्द लिखा हुआ है जो भी तुमने बोला उस किताब में सब तुम्हारे शब्द लिखे हुए हैं एक भी शब्द तुमने अपना नहीं बोला कोई विचार नया नहीं था उस मित्र ने कहा हद करते हो ये तो हो सकता है कि मैंने जो कहा उसका कोई विचार किसी किताब में लिखा हो लेकिन मैंने जो बोला एक एक शब्द लिखा हो बिल्कुल झूठ बोलते हो माफ करने का यह हाथ रहा सौ की सौ की शर्त लग जाए शर्त लग गई मित्र ने सोचा कि मास्क चिन्ह हार ही जाएगा क्योंकि ऐसी किताब कहां खोजी जा सकती जिसमें मेरे सारे शब्दों लेकिन दूसरे दिन मार्ग ट्रेन जीत गया और मित्र को सौ डॉलर उसे देने पड़े उसने सुबह ही एक डिक्शनरी एक शब्द को भेज तो दिया कि इसमें तुम्हारे सब शब्द लिखे हुए एक एक शब्द तुम जो बोले हो उसमें लिखा हुआ है तुम कोई मौलिक को, को नई बात नहीं बोले एक काव्य एक सत्य एक कही गई आनंद की बात शब्द कोष के शब्दों में तोड़ी जा सकती और सब व्यर्थ हो गई बेमानी हो गई जीवन की निंदा हमने इस भांति की है कि जीवन में कुछ भी नहीं है जो भी है उसे तोड़ तोड़ के बताया और लगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है हिन्दुस्तान को हिंदुस्तान की प्रतिभा को जीवन को प्रेम करना सीखना पड़ेगा तो ही हम जीवन की संपदा जीवन के विकास को उपलब्ध हो सकते हैं जीवन की निंदा से कभी नहीं जीवन के विरोध से कभी नहीं जीवन के दुश्मन और शत्रु बनकर कभी नहीं जीवन के प्रेमी बनकर जीवन में रस लेकर जीवन में आनंदित होकर जीवन के लिए परमात्मा को धन्यवाद देकर ही हम जीवन को विकसित कर सकते अन्यथा हम जीवन को विकसित नहीं कर सकते गांधीवास तो नहीं था लेकिन इन तीन विचारधाराओं ने इस देश के प्राणों को संघातक चोट पहुंचाई और आज भी हमारा धर्मगुरू हमारा विचारक हमारा नेता उन्हीं बातों को किए चला जा रहा है बिना जाने बिना सोचे कि जिनसे हमारे प्राण जड़ हो गए हैं कुछित हो गए हैं अवरुद्ध हो गए हैं जीवन की धारा को तोड़ने के लिए वापस जीवन की धारा फिर उद्दाम वेप से डर सके इस देश में तो हमें जीवन को प्रेम की कोई फिलोसॉफी जीवन को प्रेम करने वाला कोई दर्शन कोई लाइफ अपरनेटिव फिलोसॉफी कोई जीवन को सिद्ध करने वाली जीवन को स्वीकार करने वाली ग्रस्त की अंगीकार करनी जरूरी अन्यथा हम विकसित नहीं हो सकते ये सवाल कुछ मित्रों ने पूछा कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के विकास से सब हो जाएगा वो ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी के सिर्फ विकास से कुछ न हो जाएगा टेक्नोलॉजी भी तभी विकसित होगी भी जब भीतर जीवन को विधेय के रूप में हम स्वीकार करेंगे टेक्नोलॉजी या विज्ञान वो सब जीवन को विस्तार करने वाली बातें हैं जो लोग जीवन का निषेध करते हैं वो उन बातों को पैदा कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सोचने देता है कि हमारे मुल्क में विचारकों की कमी नहीं रही और ये भी जानने की बात है कि हमने जितने बड़े विचारक किए शायद हमने जितने बड़े विचारक पैदा किए कोई एक अकेला देश उतने बड़े विचार के धनी लोगों की दावा नहीं कर सकता है प्रतंजली से लेकर अरविंद तक हमारी एक लंबी परंपरा है उसमें अद्भुत लोग हमने पैदा किए जिनकी बौद्धिक क्षमता की कोई टक्कर नहीं नागार्जुन या दिगनाग या धर्म या शंकराचार्य इनका कौन मुकाबला है दुनिया में लेकिन इतने बड़े विचारक पैदा करने के बाद बुद्ध गौतम और कणाद जैसे अद्भुत मनीषी पैदा करने के बाद भी हम विज्ञान पैदा नहीं कर पाए एक आयन चिन्ह पैदा नहीं कर पाए एक न्यूटन पैदा नहीं कर पाए यह आश्चिर की बात है इतने बड़े विचारक जिस देश में पैदा हुए वहां कोई भी विचार का धनी वैज्ञानिक नहीं हो पाया उसका कारण है जीवन का विरोध है हमारा विज्ञान जीवन का प्रेम से पैदा होता है विज्ञान जीवन के विरोध से पैदा नहीं होता जीवन के विरोध हमारे हमारे व्यक्तित्व में घर कर गया खून में मिल गया इसलिए हमने विचारक पैदा किए मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हमने वे विचार पैदा नहीं किए जो जीवन की तरफ ले जाते हमारी सारी विचार की शक्ति मोक्ष ब्रह्म परमात्मा उसकी खोज में लग गई हमारे जीवन की सारी शक्ति जीवन को समृद्ध करने की दिशा से बिल्कुल मुड़ गई वो धारा कहीं और ही चली गई उस धारा को वापस लौटाना है इसका यह नहीं है कि हम जीवन की धारा में संयुक्त हो जाएं, तो हम परमात्मा और प्रभु को सोचना बंद कर देंगे मेरी अपनी समझ यह है कि जो जीवन को भी जीने में समर्थ नहीं है वो परमात्मा को पाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं जीवन को जीने में जो समर्थ हो जाते हैं उनको ही जीवन की गहराइयों में पहली बार परमात्मा के वास्तविक हस्ताक्षर दिखाई पड़ते जीवन के अनुभव की गहराइयों में ही प्रभु का मंदिर है प्रभु जीवन के विरोध में के हुए नहीं खड़ा अगर प्रभु जीवन के विरोध में होता तो इस जीवन को कभी का नष्ट कर देना चाहिए था इस जीवन को रचे जाने की सृजन किए जाने की जरूरत क्या है लेकिन हमारे महात्मा परमात्मा से भी ज्यादा बुद्धिमान होने का सबूत देना चाहती न कहते हैं कि परमात्मा भूल में है जो जीवन को सृजन कर रहा है वे कहते हैं अपनी समझदार तो वे हैं जो जीवन को छोड़ के बांध रहे हैं जीवन को छोड़कर नहीं भागना है जीवन को जीना है उसकी परिपूर्णता में और उसकी परिपूर्णता के रथ से ही जो अनुभव उपलब्ध होगा वही अनुभव प्रभु की ओर ले जाने वाला अनुभव बनता है पीठ दिखाकर जीवन की तरफ सूर्य की तरफ पीट करके कोई भी प्रकाश को उपलब्ध नहीं हो सकता इस बात की तीव्रतम घोषणा हम कर सके मुल्क के प्राणों में तो मुल्क में विज्ञान पैदा होगा क्योंकि विज्ञान किसी अंतर्दृष्टि का परिणाम है तो टेक्नोलॉजी पैदा होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी को ऊपर से नहीं थोपी जा सकती इसीलिए तो हम पश्चिम से जाके सीख के आ जाते हैं हमारा युवक जाता है वो टेक्नीशियन होके आ जाता है हमारा युवक जाता है वो विज्ञान का स्नातक होकर आ जाता है लेकिन विज्ञान खुद साइंटिफिक आउटलुक पैदा नहीं होता साइंटिफिक आउटलुक जरा भी पता नहीं होता वो यूरोप से लौट आएगा ऑक्सफर्ड ऑफेम्युनिस्ट हो तो लौट आएगा और उसकी चोपी के नीचे देखो तो इस में गांठ लगी मिल जाएगी एक सन्यासी की किताब में पढ़ रहा था वो विज्ञानिक विज्ञान पढ़े हुए सन्यासी ने और उन्होंने उस किताब में सिद्ध करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी चलता है सब वैज्ञानिक छोटी भी वैज्ञानिक मैं तो बहुत हैरान हुआ कि तो छोटी कैसे वैज्ञानिक है किताब तो पढ़ी तो दंग रह गया कि इस सदी में भी कोई ये बात लिख सकता है विज्ञान का स्नातक है यह आदमी लिखा है कि चोटी वैज्ञानिक है और उदाहरण दिया है कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लोहे की लकड़ी लगाते हैं ताकि बिजली का असर न पड़े हिन्दुओं ने बहुत पहले ये खोज कर ली थी इसलिए चोटी को बांध के खड़ा रखते थे जिसमें तो बिजली का कोई असर आदमी के ऊपर न पड़े चोटी वैज्ञानिक खड़ाओं वैज्ञानिक है क्योंकि तो हमने बहुत पहले हमारे ऋषि ने खोज कर ली थी कि अंगूठे में एक नख होती है वो अगर दबी रहे तो आदमी ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो जाए सारे शरीर शास्त्र की खोज भीड़ हो चुकी है अंगूठे में ऐसी कोई नस नहीं है जिसके दबे रहने से आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए अगर ऐसी कोई नस मिल जाए तो संत के निरोध वगैरह की कोई जरूरत ना रहे सबको खड़ाऊ पहना दी जाए और काम हल हो और खड़ाओं में भी खतरा है कभी खड़ाऊ उतारोगे ना कम से कम रात सोचते वक्त तो खड़ाऊ उतारनी पड़ेगी तो हम नक का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते नक कोई स्थायी रूप से बांध सकते लेकिन हमारी बुद्धि वैज्ञानिक नहीं हो पाती हमारे जीवन को देखने का ढंग वैज्ञानिक नहीं हो पाता उसका कारण हजारों साल से हमें श्रद्धा सिखाई गई है बिलीफ जहां जहां श्रद्धा का प्रभाव है वहां वहां विज्ञान पैदा नहीं होता विज्ञान पैदा होता है संदेश डाउट बिलीफ से विज्ञान का जन्म होता है संदेह से जब हम अतीत पर संदेह करते हैं तो हम विकसित होते हैं जो लोग अतीत पर श्रद्धा किए चले जाते हैं वो विकसित कभी भी नहीं होते अगर इस देश में टेक्नोलॉजी और विज्ञान को पैदा करना है और उसके बिना हमारा कोई भविष्य नहीं हो सकता तो ज्ञान रहे हमारे चिंतन की सारी प्रक्रिया के आधार बदलने होंगे श्रद्धा की जगह संदेह को मूल्य देना होगा एक एक विद्यार्थी को बचपन से ही संदेह की कला सिखाई जानी चाहिए आर्ट डाउन कैसे संदेह करें हम कैसे संदेह करते चले जाएं और तब तक न माने जब तक कि हम निसंदिग्ध रूप से संदेह करने की आगे कोई संभावना न रह जाए और तब भी इतना ही माने कि अभी जितना हम संदेह कर सकते हैं उसमें यह सत्य मालूम पड़ता है हो सकता है कल हम और संदेह कर सकें और ये सब न रह जाए सब विज्ञान विकसित होता है सब वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होती विज्ञान का जन्म होता है संदेह से अभिज्ञान का जन्म होता है विश्वास से श्रद्धा से हम श्रद्धालु लोग हमारा धंधा विश्वास करने का रहा हमने संदेह नहीं किया इसलिए इसलिए संदेह नहीं किया तो जीवन विकसित नहीं हुआ संदेह होगा तो जीवन विकसित होगा हर बाप को यह कामना करनी चाहिए कि उसका बेटा उस पर संदेह करे हर गुरु को यह कामना करनी चाहिए उसका विद्यार्थी उस पर संदेह करे क्योंकि तो आने वाली पीढ़ी जितना संदेह करेगी उतनी ही पिछली पीढ़ी से आगे जाएगी और अगर विश्वास करेगी तो पिछली पीढ़ी के साथ ही बंधी रह जाएगी आगे नहीं करती इतनी सारी बातें थी जिन्होंने मन के प्राणों को जकड़ रखा है इम्प्रिजनमेंट में एक कारागर में बांध रखा है एक एक जगह तोड़ देने की जरूरत है सभी देश की चित्तधारा फैलेगी लेकिन हमें डर लगता है हमें डर ये लगता है कि अगर विश्वास उठ गया तो क्या होगा हमें डर लगता है अगर पुरानी पीढ़ियों पर नई पीढ़ियों ने संदेश दिया तो क्या होगा हमें डर लगता है कि अगर अगर सारा पुराना पुराने छोड़कर लोग आगे बढ़ रहे तो क्या होगा कुछ भी नहीं होता जितने देर तक आप पकड़ते हैं उतनी देर तक परेशानी होगी जिस दिन आप परिपूर्ण रूप से नई पीढ़ियों को मुक्त करने के लिए राजी हो जाएंगे बल्कि उनकी मुक्ति में सहयोगी हो जाएंगे उसी दिन आप पाएंगे कि नई पीढ़ियां आपके प्रति अत्यंत आदर्श भर गई उम्मीदवार सारी दुनिया में और इस मुल्क में किसी विद्यार्थी ने यह पूछा है तो हमारे पुरानी पीढ़ी के बीच फासला बरता जा रहा है कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता हम क्रोध में हैं, हम चीजों को तोड़ रहे हैं हम क्या करें ये बच्चे तब तक तोड़े चले जाएंगे जब तक इनके भीतर की जो प्रतिभा है उसको हम विकसित होने के परिपूर्ण स्वतंत्र मार्ग नहीं तोड़ देते जब तक पुरानी पीढ़ियां इनको जकड़ने की कोशिश करेंगी तब तक ये क्रोध में चीजों को तोड़ेंगे चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे जिस दिन पुरानी पीढ़ियां इन्हें मुक्त करने की पूरी तरह राजी हो जाएंगी उस दिन ये उनके अनुगत हो जाएंगे उस दिन एक अनुशासन एक डिसिप्लिन पैदा होगी जो अनुशासन जबरदस्ती नहीं लाया जाता बल्कि विवेक से उत्पन्न होता है ये इस देश की प्रतिभा को मुक्त करने के लिए पुरानी पीढ़ी को बड़ी सोच की बड़ी समझ की जरूरत है नहीं मत बांधे इन्हें पुराने विश्वास से इनसे कहें कि जगाओ विवेक को इनसे कहें कि जगाओ विचार को इनसे कहें कि जगाओ संदेह को तुम्हारे लिए बहुत नए देश तुम्हारे लिए बहुत नए लोग तुम्हारे लिए बहुत नया भविष्य जीतना है अतीत हो चुका है अतीत से बने मत रह जाओ अतीत को तुम्हारे चित्र पर बोझ मत बनने दो वो तुम्हारा बर्डन न बने मुस्ती पर खड़े हो जाओ अतीत के वो तुम्हारे पैर की शिला बने तुम्हारे सिर का बोझ नहीं तुम खड़े हो जाओ अतीत के कंधे पर और देखो आगे भविष्य में जहां नए सूरज उजेंगे जहां नई प्रभात होगी जहां नया समाज होगा जहां नया ज्ञान होगा जहां नया जीवन होगा वहां तुम देखो उसकी पुकार चुनो भविष्य की छोड़ो अतीत को आगे जाओ जीवन की धारा निरंतर आगे जाती है गंगा निकलती है गंगोत्री से फिर पीछे तो नहीं लौटती फिर पीछे लौट के भी तो नहीं देखती फिर बास्ती है भागती उस अज्ञात सागर की तरफ जिसका उसे कोई भी पता नहीं कहां होगा अगर वो दर जाए और सोचे कि कहां जाती हूं अनजान रास्तों पर पहाड़ होंगे खाइया होंगी खंडक होंगे जंगल होंगे मालूम कैसा क्या होगा कहां जाऊं यहीं गंगोत्री में सिकम कर रह जाऊं पीछे लौट के देखती रहूं पकड़े रहूं गंगोत्री को ही तो फिर गंगा सागर तक नहीं पहुंचेगी ऐसी भयभीत गंगा सागर तक नहीं पहुंच सकती नहीं उसे छोड़ देना पड़ता है गंगोत्री को बह जाती है आगे पीछे को छोड़ती चली जाती है अनजान अपरचित रास्तों पर न कोई पुलिस का आदमी मिलता रास्ते में जिससे पूछ ले कि सागर है कोई धर्मगुरु मिलते जिनसे पता लगा ले कि सागर कहां है नहीं अतीत तो ज्ञात है भविष्य सदा ज्ञात है बात की जाती है बास की जाती है लेकिन एक दिन सागर पे पहुंच जाती जीवन की सारी धारा भविष्य की तरफ एक बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ रुक नहीं जाता मां के गर्भ को पकड़ के कहे कि नहीं जाता कहां भेजती है कहां जाऊं अनजान दास्ते हैं अपरिचित दुनिया है क्या होगा क्या नहीं होगा गर्भ बहुत सुरक्षित है सिक्योरिटी है कंफर्टेबल है उससे ज्यादा सुविधापूर्ण जगह दुनिया में फिर कभी मिलने वाली नहीं है कितने ही अच्छे कोच बनाओ कितने ही अच्छे कमरे बनाओ मां के गर्भ से ज्यादा सुविधापूर्ण और आनंददायी जगह मिलने वाली फिर नहीं है कहां जाऊं न भोजन की फिक्र है न कोई चिंता है न कोई नौकरी है न कोई बेकारी है आनंद में हूँ 24 घंटे आनंद में हूँ कहां जाऊं बच्चा अगर इंकार कर दे माँ के गर्भ में रह जाए तो क्या होगा नहीं लेकिन जाना पड़ता है जीवन की धारा आगे की तरफ माँ को उसे छोड़ देना पड़ता है माँ बहुत प्यारी है छोड़ने का मतलब ये नहीं कि माँ के प्रति प्रेम कम हो गया लेकिन जीवन का सूत्र यह है कि माँ को बच्चे को छोड़ देना पड़ेगा वो अलग होगा से बढ़ेगा कुछ दिन फिर भी माँ से चिप्टा रहेगा असहा है फिर जवान हो जाएगा फिर अपनी दुनिया के रास्ते पे चला जाएगा शायद मां उसे भूल भी जाएगी कोई और स्त्री उसके प्रेम को पकड़ लेगी किसी और स्त्री के पीछे वो पागल हो जाएगा शायद मां की स्मृति भी खो जाएगी जीवन आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे, आगे बढ़ता चला जा रहा है इसमें रुकने का उपाय नहीं जीवन की पूरी चेतना निरंतर आगे जा रही एक बीज है टूट जाता है मिट जाता है फिर एक अंकुर की यात्रा शुरू है। ये हम ध्यान में रखें कि अतीत के साथ जकड़ जाना जीवन के विकास में बाधा है और हमारा मुल्क अतीत के साथ बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है उन सिद्धांतों के नाम कुछ रहे हो उन वादों के नाम कुछ रहे हो लेकिन हमारा देश हमारी प्रतिभा अतीत से जकड़ी हुई प्रतिभा इसकी अतीत से मुक्ति चाहिए इसका अतीत से मुक्त हो जाए बिना इसको भविष्य में गति नहीं मिल सकती एक छोटी सी बात और मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा कुछ मित्रों ने यह पूछा है कि आपकी टेक्नोलॉजी और साइंस के विकास की बातें हमें भौतिकवादी न बना देंगी तुमने कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें भौतिकवादी नहीं बना देता तो हत्या कर लो अपनी गर्दन काट दो तुम्हें शरीर भौतिकवाद है तुमने कभी नहीं पूछा कि खाना खाने से भौतिकवादी हो जाओगे क्योंकि भोजन भोजन भू, भूत है पदार्थ है तुमने कभी नहीं पूछा यह कि जीवन भौतिकता और अध्यात्म का जोड़ है जीवन अकेली आत्मा नहीं है और जीवन अकेला शरीर भी नहीं जीवन दोनों का जोड़ है शांति विकसित होनी चाहिए ध्यान विकसित होना चाहिए मेडिटेशन विकसित होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी है अंत में जाने की वो भी टेक्नोलॉजी है ज्ञान है योग है समाधि है धर्म है प्रार्थना है वो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है आत्मा में जाने की विज्ञान है तर्क है वो, वो, वो टेक्नोलॉजी है पदार्थ में जाने और जीवन जीवन दोनों का जोड़ मैंने सुना है कि रोम में एक सम्राट बीमार पड़ा वो इतना बीमार था कि मरने के करीब था चिकित्सकों ने कह दिया कि ठीक नहीं हो सकेगा फिर अचानक एक खबर आई कि एक फकीर आया है गांव में कहते हैं वो तो मुर्गों को जिला देता है उसे ले आओ उस फकीर को लाया गया उस फकीर ने कहा कौन कहता है कि सम्राट बीमार है जराती बीमारी ठीक हो जाएगी एक छोटा सा इंतजाम कर लो गाओ नगर में किसी समृद्ध और सुखी आदमी के वस्त्र ले आओ वस्त्र से पहना दो ये ठीक हो जाएगा वजी भागे उन्होंने कहा तो बड़ा सरल उपाय है वे गए नगर में जो सबसे बड़ा धनपति था उसके पास और कहा कि अपने कपड़े दे दो सम्राट मरण पर। और एक फकीर ने कहा है अगर सुखी और समृद्ध आदमी के कपड़े मिल जाएं तो अभी ठीक हो जाएगा जल्दी कपड़े दे दो उस गणपति ने कहा कपड़े मैं अपनी जान भी दे सकता हूं सम्राट के लिए बचाने के लिए लेकिन मेरे कपड़े काम नहीं करेंगे नहीं पड़ेंगे काम मैं समृद्ध तो बहुत हूं लेकिन सुख सुख से मेरा कोई भी संबंध नहीं फिर वे गांव के बड़े से बड़े लोगों के पास भटकते रहे सांस हो गई सभी जगह यही उत्तर मिला जिनके पास धन था उन्होंने कहा धन तो है लेकिन सुख सुख हमारे पास नहीं है सुख से हम अपरिचित फिर तो वजीर घबरा गया और अपने साथ दौड़ते हुए नौकर से कहने लगा अब क्या होगा मैं तो सोचता था कि बड़ा सरल उपाय है वो नौकर हंसने लगा उसने कहा मालिक तुम जब दूसरे की तरफ कपड़े मांगने गए तभी मैं समझ गया कि उपाय आसान नहीं सम्राट का वजीर खुद अपने कपड़े देने की नहीं सोच रहा किसी और के पास मांगने जा रहा तो वजीर कहने लगा किस मुंह को लेके जाएं हम सम्राट के पास अंधेरा पड़ जाने जो रात उतर आने दो फिर हम चलेंगे अंधेरे में कह देंगे कि नहीं हो सकता है महाराज नहीं हो पाए, नहीं बनता रात होते होते वे पहुंचे महल के पास पहुंचे थे पीछे की महल के पास नदी उस बार कोई जंगल से बांस बजाता था नरल की दीवारों तक नदी की लहरों पर उस बांसुरी की आवाज गूंजती थी वो बांसुरी की आवाज कुछ ऐसी शांत थी कुछ ऐसी आनंदपूर्ण थी कि वो वजीर कहने लगा हो सकता है इस आदमी को आनंद मिल गया हो सुख मिल गया हो चलो इससे और पूछ लें नदी पार करके उस व्यक्ति के पास गए जो एक अंधेरे दृश्य के नीचे एक चट्टान पर बैठ बांसुरी बजाता अंधेरा था कुछ दिखाई नहीं पड़ता था उस व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने पूछा कि मेरे भाई तुम्हें साथ शांति मिल गई हो तुम्हारे संगीत में ऐसा आनंद मालूम होता है चाहे तुमने सुख जाना हो क्या तुमने सुख जाना है उस व्यक्ति ने कहा सुख मैं सुख से भरा हुआ हूं सुख ही सुख है मेरे पास कहो कैसे आए तुम्हें कहने लगे हम बहुत खुश हुए धन्य हमारा भाग तुम मिल गए सम्राट मरण पर है उसके लिए वस्त्रों की जरूरत है फकीर ने कहा किसी सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र मिल जाए तो सम्राट बच सकता है वह आदमी एकदम चुप हो गया बांस बजाने वाला और कहने लगा मैं अपनी जान दे सकता हूँ सम्राट को बचाने के लिए सुखी भी मैं बहुत हूँ शांत भी बहुत हूं लेकिन वस्त मैं नंगा बैठा हूं अंधेरे में तुम्हें शायद दिखाई नहीं पड़ता मेरे पास कपड़े नहीं कपड़े मेरे पास नहीं मैं क्या कर सकता हूँ उस रात वो सम्राट मर गया क्योंकि लोग मिले जिनके पास कपड़े थे लेकिन शांति न थी एक आदमी मिला जिसके पास शांति थी लेकिन कपड़े न थे पश्चिम मर रहा है कपड़ों के कारण हम मर रहे हैं नंगेपन के कारण इन दोनों के बीच कोई सेतु चाहिए इन दोनों के बीच कोई सिंथेसिस कोई समन्वय चाहिए एक ऐसी मनुष्यता चाहिए जिसके पास शांति भी हो और समृद्धि भी हो अगर हम ऐसी मनुष्यता नहीं खोज सकते तो आदमी इस पृथ्वी पर बहुत दिन नहीं रह सकेगा या तो वस्त्रों के ढेर में के मर जाएगा या नंगेपन में मर जाएगा इस बचने का कोई उपाय नहीं नहीं ये मत सोचें कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान के विकास से आप भौतिक वादी हो जाएंगे जीवन तो भूत है जीवन में मेटल की जगह और जीवन में आत्मा की भी जगह उन दोनों को एक ही साथ साधा जा सकता है वो एक साथ सदे हुए हैं आपके पास कहां शरीर समाप्त होता है कहां आत्मा शुरू होती है दोनों जुड़े हैं दोनों एक सांस हैं जीवन एक अद्भुत समन्वय है और जब हम अपने विचार दृष्टि में भी भूत और परमात्मा के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तो हम समग्र संस्कृति को पैदा करने की आधारशिला रखते हैं अब तक की सारी संस्कृतियां खंडित संस्कृतियां थी या तो भौतिकवादी थी या अज्ञातवादी थी पहली बार एक संपूर्ण संस्कृति चाहिए जो भौतिकवादी और अज्ञातवादी एक साथ हो तब उस संस्कृति के पास शरीर भी होगा और आत्मा भी होगी और सभी हम मनुष्य को सुख शांति व्यवस्था और सब कुछ देने में समर्थ हो सकते इन तीन दिनों में मेरी इन सब बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार कर